शिवपुराण रुद्रसहिता संत कुमार जी कहते हैं ब्रह्मण जब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले महेश्वर ने कहा हरे ब्रह्मण देवगण तथा मुनियों अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो मैंने पहले जिस दिव्य रथ सारथी धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया है वह सब शीघ्र ही तैयार करो विष्णु तथा तो विधेय निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्नपूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन करने में नियुक्त हो अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्य में तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है यह भुक्ति मुक्ति का दाता संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शुभ भक्तों के लिए आनंदप्रद है यह स्वर्गकामी पुरुषों के लिए धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधक है जो मनुष्य पवित पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है अनंत कुमार जी कहते हैं बुने परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ ही उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञानुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेव में तथा परम सोभन दिव्य रस का निर्माण किया व्यास जी ने कहा सै उप्रवर सनत कुमार जी आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है आप सर्वज्ञ हैं तात, आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देव देवमय देवं परमोत्कृष्ट दिव्य रस का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए सूर्य जी कहते हैं मुने व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीस्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले सनत कुमार जी ने कहा महाबुद्धिमान मुनिवर व्यास जी मैं शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रस के निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ सुनो तदनंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदरपूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रस रच की रचना की वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था उसके दाहिने चक्र में चक्र में, में, में सूर्य और वाम जिनमें चंद्रमा की सोलह कलाएं विराजमान थी उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपरेन्द्र अश्विनी आदि सभी सत्ताईसों नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे विप्रश्रेष्ठ छह ऋतु उन दोनों पहियों की नेमी बनी अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंद्राचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए संवत्सर उस रथ का वेग उत्तरायण और दक्षिणायण दोनों लोहधारक मुहूर्त बंधुर रस्ता कहलाए उसकी कीले हुई काष्ठाएं उसका घोड़ा नासिका रूप अग्रभाग क्षण अक्षदंड निमेश अनुकर्ष नीचे का काष्ठ और लौ ईशादंड हुए जो लोग इस रथ का वरूथ ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई अब अभ्रमु ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए अव्यक्त प्रकृति उसका ईशादंड बुद्धि नडवल अहंकार कानों अहंकार कोना और पंच महाभूत उसका बल थे मन श्रेष्ठ इंद्रिया उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी उस समय वेदों के छह अंग ही उसके भूषण और पुराण न्याय मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण तो हुए संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थानापन्न हुए और वर्ण तथा तो आश्रम उसके पाद बने शास्त्र फणों से शेषनाग बंधन रज्जु तो चारो समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चवर ले जत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी आवह आदि सातों वायुओं ने स्वर्ण में उत्तम सोपान का काम संभाला